सुतस्मृदुरालय करुल नमा भगवत्म शंकर लोक शंकर केशवम सूत्रभाष्य शंकराचार्यवं बादरायण पुनः पुनः ईश्वरो नमः मूर्त नम ओमराजि ओं नमो नारायणाय ब्रह्मसूत्र के तृतीयाध्याय चतुर्थ पाद में नवमाधिकरण पूर्व अधिकरण में आश्रम अधिकारित्व के विषय में चर्चा हुई थी उससे प्रासंगिक एक संशय आ गया जो आश्रम धर्मों का परिपालन करने के अधिकारी नहीं है कोई आश्रम में प्राप्त नहीं है ऐसे साधकों को या ऐसे जिज्ञासु विद्या में अधिकारी होता है विद्या प्राप्त होती है नहीं होती है यह संशय आया था तो उसी को अंदरा चापी तो तदृष्टे है ऐसा कहा यहां अंदरा शब्द से आश्रम प्रतिपत्ति रहित जो भी व्यक्ति है उनको लिया गया है या तो ब्रह्मचर्यादि आश्रम का पालन नहीं किया अथवा कोई आश्रम के बाद दूसरे आश्रम में प्रवेश नहीं किया नहीं तो प्रवेश करने के बाद में जैसे विधुर हो जाते हैं पत्नी का देहांत होता है तो उसके बाद वो अकेले होते हैं तो उस तिथि में अग्निहोत्रा आदि आश्रम कर्मों को नहीं कर सकता ऐसे शास्त्र में विधान है तो ऐसे में इनका क्या निश्चय है इस प्रकार यहां विषय था तो उसमें पूर्व पक्ष ने कहा कि जब आश्रम कर्मों का अनुष्ठान नहीं कर सकता है कि उनके बिना साधन नहीं होगा ये आप पूर्व में निश्चय किया था उसके अनुसार देखा जाए तो अब इनको विद्या में अधिकार नहीं मानना चाहिए ये पूर्ववादी ने कहा तो उसके उत्तर में कहा था ऐसी बात नहीं है तद है एक दृष्टान्त दिया राइकवा वाजक नवी आदि साधक है ब्रह्मवेता है इनके विषय में उपनिषदों में चर्चा है छंदोग्य ब्रदारण्य का आदि में तो ये ब्रह्मवेता है तो इनको प्राप्त हुआ है तो यहां भी उनको प्राप्त ही मानना चाहिए ब्रह्मवित्त श्रुति उपलब्धि है श्रुति ये ही है इस प्रकार से प्राप्त है तो इसमें आ, कोई संशय नहीं करना चाहिए ये कहा था इसकी टीका देखिए इस टीका में नीचे चतुर्थ चतुर्थपंक्ति में कहा विविदिषा वाक्यज्ञादिषु प्रत्येक कर्ण विभक्तिश्रुतिराश्रमकर्मा भी वर्णमात्रधर्माण दानादीना संभवा पिथुरादीनाम भी विद्याधिकार सियादित आशंका पूर्व शंका का विषय यह था कि यहां हम धर्म के बारे में चर्चा करते समय दो बातों पर ही चर्चा करते हैं यानी धर्म का अर्थ हमारे सनातन धर्म में दो ही है और कुछ नहीं आश्रम विहित धर्म और वर्ण विहित धर्म जिसी को वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है इससे अतिरिक्त कोई धर्म की चर्चा है ही नहीं अतिरिक्त कोई कार्य नहीं होता अब वो वर्णाश्रम विध धर्म में ही चतुर्थ पुरुषार्थ के रूप में मोक्ष आता है तो मोक्ष के लिए इनको साधन मान करके क्रमशः आगे करते मोक्ष तो धर्म से अतीत मानते हैं, धर्म से संबंध नहीं मानते वो अत्याश्रमी स्थिति मानते इत्यादि है किंतु वो धर्म के अनुसार ही जाने के कारण उसको प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण दो धर्म मानकर वो निवृत्ति लक्षण धर्म के अंतर्गत माना जाता है अर्थात धर्म का सार इसी में ही है। तो चार पुरूषार्थ चार वर्णाश्रम धर्म इसी के अंतर्गत ही सब कुछ विधान किया गया ऐसे में यहां आश्रम धर्मों के विषय में पूर्वाधिकरण में कहा तो आश्रम धर्म ना होने पर उनके पास वर्ण धर्म रहेगा कोई मनुष्य जन्म लेता है तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार चार वर्णों में से कोई एक हो जाता है कर्म के अनुसार तो उसी का धर्म का पालन करेगा उसी से उसको कार्य हो जाएगा ये कहने पर उसके उत्तर में कहा कि उनका अधिकारित्व केवल वर्ण धर्माणाम विद्यासाधनत्व निश्चय नहीं है ऐसा पूर्वादी ने कहा क्योंकि आश्रम धर्म भी साथ में चाहिए तो उसके उत्तर में सिद्धांति ने कहा था कि ऐसी बात नहीं है कि यदि वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं करता है और वर्ण धर्म का अनुपालन करता है यानी कोई भी अपने पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए कार्य करता है तो वो रईकवाजक आदि के समान वो ब्रह्मवेदा ऐसा सुनाए पड़ा तो उसका मतलब ब्रह्मज्ञान उनको हो जाता है ऐसा सिद्धांत में कहा था अब इसका ही विस्तार अभी दो सूत्र और है श्रउदीम दृष्टिम शिष्टवास मार्तिम अभी अब श्रुति और स्मृति दोनों में प्रमाण होना चाहिए तो पहले श्रुति में राइक को वाजकन भी आदि के दृष्टान्त देकर और स्मृति का देना चाहते स्मृति में ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं ये इस प्रकार के समद है इस प्रकार के साधक है ब्रह्मज्ञानी है इनके दृष्टांत आते हैं तो उनका कुछ संकेत करना चाहते हैं अब स्मरियते अच और यानी श्रुति से अतिरिक्त स्मरण भी होता है मन स्मृति में भी ये बात प्राप्त होती है इसका अर्थ है कि श्रुदि काल या श्रुदि को जब अभ्यास में अनुभव में व्यवहार में लाते हैं और ऋषियों के द्वारा उसका अनुपालन होता है तब उसको स्मरण करते हैं तो स्मृति बनती है तो जो श्रुति में कहा हुआ वो स्मृति में भी प्राप्त हो गया तो वो धर्म वो कार्य संपूर्ण हो जाता है ऐसा माना जाता है क्योंकि श्रुदी और स्मृति दोनों मिलकर के आ, जो बताया गया उसको प्रामाणिक सिद्ध करते हैं वो ऑथेंटिक होता है इसलिए हां स्मृति का दृष्टान्त भी देना चाहते हैं स्मृति में भाष्य का संवर्त प्रभृदी नाम च नग्नचर्यादि योगा अनपेक्षित आश्रम कर्मणाम महायोगित्व स्मरिय दे इतिहास है इतिहास यानी महाभारत ये हमारे यहां कितने इतिहास है हाँ, दो इतिहास दो ही है रामायण और महाभारत तो इतिहास महाभारत में यह स्मरण किया गया है इसकी संख्या नीचे दे दिया संवर्त प्रभृति नाम संवर्त नाम के ऋषि थे कि वे राजन अंगिरास पुत्र संवर्तो नाम धार्मिक ऐसे महाभारत के आश्वेध पर्व में यहां दिया गया ष्ठाध्याय सप्तमाध्याय अष्टमाध्याय तीनों अध्याय में इनकी चर्चा है संवर्त और वहां मरुत नाम के राजा इन दोनों की चर्चा है और नारद ऋषि मरुत नाम के राजा को संवर्त ऋषि के पास भेजता कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ साधन का उपदेश प्राप्त करने के लिए जैसा यहाँ राजा रायको के पास जाता है इसी प्रकार तो संवर्ध नाम के ऋषि है वे अंगिरा ऋषि के पुत्र है सामान्य नहीं ऋषि के पुत्र है संवर्तो नाम धार्मिका किंतु तो उनके विशेषण में कहा कि चंक्रमिति दिशा सर्वा दिग्वासा मोहयन प्रजा वो बिना वस्त्र पहने अभी भाष्यकार कह रहे नग्नचर्यादी तो नग्न थे वस्त्र नहीं पहनते नंगा नंगा धड़ंगा और चंक्रमित इधर उधर भ्रमण करते रहते जैसे पागल की तरह आगे जाकर के वो ऐसे भी कहा उनको उन्मत्त वेशम विभ्रमण उन्मत्त के समान उनका जीवन था मन पागल होता जो उस प्रकार से वो घूमता था और क्यों ऐसा किया कि सर्वादिशा सर्वादिशा में घूमता था दिग्वासाहा कोई वस्त्र नहीं पहनता था भ्रामय प्रजा लोगों को भ्रमित करने के यानी लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये कितने बड़े महात्मा हैं, उनको दे करके मालूम नहीं पड़ेगा वो अपने को छुपाने की दृष्टि से जड़वत लोग आचार्य ऐसा कहा वो जड़ मूर्ख के समान लोग में ऐसा रहना चाहिए तो उसमें आपको बहुत कुछ फायदा होता है कि लोग में आपने दिखा दिया कि आप बड़े विद्वान है ज्ञानी है तपस्या है ऐसा दिखा दिया लोगों को मालूम हो गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी तो इसीलिए कुछ साधन विशेष अनुष्ठान विशेष को पालन करते हुए संवर्त ऋषि ऐसे ही नंगा धड़ंगा कोई पागल की तरह इधर उधर घूमता रहता था और ये वाराणसी में ही रहते थे वाराणसी में कहते हैं कि वाराणसी महाराजा दर्शयन ईप्स महेश्वर भगवान महेश्वर के दर्शन की इच्छा से प्रतिदिन दर्शन करने की इच्छा से वो वाराणसी में रहते थे ऐसे संवर्त ऋषि की कथा है अब ये बड़े ज्ञानी थे तो जब ये मरुत्त राजा उनके पास जाते हैं तो मरुत राजा को पहले तो वो पास आने नहीं देते वो उनको देखते ही भाग जाते हैं और जैसा जैसा ये पीछा करता है क्योंकि नारद जी ने बोल के भेजा था उनको देखो वहां जाके आप मिलेंगे वो रुकेगा नहीं वो चलता रहेगा आप उनको आप पीछे ही जाते चलते जाओ वो आपको देखने से रुकने वाले नहीं और शायद गालियां भी देंगे पत्थर फेंकेंगे, धूल फेंकेंगे, सब कुछ करेंगे खिचड़े फेंगे सब करेंगे लेकिन आप छोड़ना नहीं उनके पीछे चलते रहना। ऐसा उन्होंने उपदेश दिया था तो उसी प्रकार वो चलते रहे ऐसे ही किया इन्होंने देखा कि ये पीछे कर रहा है राजा कोई पीछे कर रहा है, तो फिर बड़ी बात हो जाती है तो उन्होंने उनको पहले छोड़ने के प्रयास किया कटु वजन बोला मतलब गाली दिया कुछ बोला और फिर गया नहीं राजा वो पत्थर फेंगा फिर मिट्टी डाला धूल झोंगा पानी फेंक दिया सब कुछ किया वो किया तो भी वो पीछे करते गए और बाद में जाते जाते कहीं स्मशान में एकांत में जाकर के फिर वो मुड़ करके पूछा कि ये ये किसने भेजा है तुमको यहां तो वो समर्थ ऋषि समझ लिए तो किसी ने हमको ये फसाया है हा तो बोले कि नारद ऋषि ने भेजा है हाँ बोले कि नारद ऋषि कहाँ है तो नारद जी ने पहले बोला कि मेरा एड्रेस नहीं बताना मैं कहा बताया तुमको बोला कि मुझे उपदेश दे करके वो चले गए और अग्नि में प्रवेश कर दिया इसे बोल दृष ने बोला था ऐसा पूछेगा तो मेरे बारे में ऐसा बोल दे रहा तो ऐसा ही राजा ने बोला कि आपके बारे में बता करके वो चले गए और अग्नि में प्रवेश कर दिया फिर ठीक है अभी क्या करना है फिर और कुछ कठोर वजन कहा कि मैं ऐसा तो लायक नहीं मेरा को देख रहे कैसा है मेरा कोई ज्ञान नहीं मैं ऐसे ही हूं ऐसे करके सब कुछ कहा लेकिन राजा ने माना नहीं क्योंकि उनको कुछ आवश्यक था कुछ ज्ञान प्राप्त करने कुछ कुबेर के जैसे धन प्राप्त करने की इच्छा थी उनको ऐसे करके किया तो बाद में फिर उन्होंने महादेव की स्तुति का उपदेश देते हो कि वहां एक लंबी स्तुति है रुद्रा या स्थिति कंठाया पुरुषा या, या सुवर्च से इत्यादि आरंभ करते हैं स्तुति संवर्ति की स्तुति प्रसिद्ध है तो वो स्तुति करने के लिए कहा वो स्तुति करके महादेव की आराधना करेंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी इत्यादि उपदेश दिया वो ये वहां तीन अध्यायों में कथा है तो शंकराचार्य जी उसी का दृष्टान्त लेते हैं कि नग्नचर्यादि योगात ये नग्नचर्या आदि योग नग्नचर्या करते थे कोई कपड़ा आदि नहीं करते कोई आश्रम धर्म का पालन नहीं किया ऐसा दिखता है अनपेक्षित आश्रम कर्म नाम अपनी ये कर्म आश्रम कर्मों की अपेक्षा नहीं है इसका मतलब कल भी जैसा मैंने बोला वो कुछ नहीं करते ऐसा नहीं है वो बहुत कठिन साधन में थे तो लोगों से अपने को छुपाने के लिए समाज से अलग करने के लिए उन्होंने ऐसा धारण किया हुआ था नाटक कर रहा था तो अनपेक्षित आश्रम कर्म महायोगित्व स्मरियत महा है ये महायोगी है वैसे बहुत योगी है वहां पता चलते है उनकी कथा से अंगिरा के पुत्र भी है और नारदादी भी जिनको सम्मान करते हैं ऐसे महायोगी थे तो ऐसे कथा तो सुनाई पड़ते हैं इसलिए ऐसा ज्ञान नहीं होता ये तो नहीं कर सकते ज्ञान हुआ है उन्होंने दिया और उनके आशीर्वाद से सब कुछ हो गया वहां ऐसा पता चलता है इसकी टीका नहीं है आगे टीका देती श्रुदिस्मृति भ्याम सिद्धे सिद्धांतें अनंतर सूत्र निरस्यम चौद्यमा अब तो जो वस्तुस्थिति बतलाई गई है वो तो श्रुदी से स्मृति से प्रामाणिक है ऐसा सिद्ध हो गया तो कार्य हो गया आपका तो जो कहना तो पूरा हो गया तो अब आगे सूत्र की क्या आवश्यकता है बोलते हैं कुछ लोगों को यहाँ और शंकाए हो सकती है क्योंकि वर्णाश्रम विविध धर्मों में भी कहीं कुछ कर्तव्य कहीं कुछ अकर्तव्य और ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे ब्राह्मण आदियों के लिए कर्तव्य शूद्र आदियों के लिए अकर्तव्य और इस प्रकार से भेद भी होता है सन्यासी के लिए कर्तव्य गृहस्थों के लिए अकर्तव्य और कवि जो पूरा अग्निहोत्र आदि सारे नियम का पालन नहीं कर सकते कुछ नियम ही पालन कर सकते हैं उनकी परिस्थिति ऐसा ऐसे वो होता है तो परिस्थिति के अनुसार भी कुछ परिवर्तन होता है कुछ नियम पालन कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते जैसे नित्य कर्मों में भी दो प्रकार के विधान किया है जब आप प्रस्थान आदि करते हैं यात्रा आदि में जाते हैं और बाहर तीर्थ यात्रा में जाते हैं बाहर जाते हैं तो वहां कुछ नियम में कुछ परिवर्तन किया जाता है तो उसमें वो छूट दी जाती है ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं उसमें तो यात्रा आदि के प्रस्थान के समय में कहते हैं कि जो आप नित्य शौच करते हैं उसमें जो सफाई आदि करता है उसका अर्ध अर्ध शौचम प्रस्थान है अर्ध शौच जो है करना चाहिए उसका आधा क्योंकि तो यात्रा में तो इतनी सुविधा नहीं मिलती तो ऐसे बहुत कुछ आगे पीछे है तो अब जो नहीं कर सकता है जैसा विधुरा आती है उनको करने का नियम नहीं है वो क्या करेंगे कैसे ये ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं वो नित्य कर्म उनका कैसा होगा तो इसके लिए आगे प्रश्न करते हैं ननु लिंगम इदम श्रुदी स्मृति दर्शनम उपन्या आपने ये दो प्रमाण तो प्रस्तुत किया है श्रुदी और स्मृति का प्रमाण प्रस्तुत करके ये कहा कि जो आश्रम धर्मों का पालन नहीं करते हैं उनको भी ब्रह्म विद्या हो जाती है ऐसा तो आपने कहा किंतु सा खा आ, का अनुखल प्राप्ति रीति साब उसमें ये दोनों के संबंध में अभी क्या प्राप्ति है क्या प्राप्ति मैंने हमारे व्यावहारिक दृष्टि से क्या होगा ये तो रईको वाचक निवि श्रुदी में है बहुत पुराने हैं संवर्त तो ऋषि है वो भी बहुत बड़े हैं, वो भी पुराने हैं लेकिन इस समय हमारी क्या प्राप्ति यानी इस समय की स्थिति हम कैसे करेंगे यदि ऐसा आ गया तो हमें अभी क्या करना चाहिए ये आपको स्पष्ट कहना पड़ेगा तो इसलिए पूछ रहे कानू खलू प्राप्ति इसी से क्या अर्थ निकला हमारे व्यावहारिक तल पर इस समय में क्या करना चाहिए हमें इससे इसको स्पष्ट बताइए साधी देखा यह व्यावहारिक दृष्टि यही है इसी को कहा जाता है विशेषानुग्रहश ऐसा नहीं है कि आ, ये विद्या को प्राप्त करने के लिए आपको सब कुछ करने का अवकाश है लेकिन आप करता नहीं प्रमाद करता है और फिर जितना करना है उतने से हो जाएगा इसी बात में इसमें दो प्रकार का जितने आपके सामर्थ्य है उतने से करते रहने पर आपको विशेष अनुग्रह होगा हो। विद्याया विशेष अनुग्रह विद्या प्राप्त करने में विशेष अनुग्रह होगा अनुग्रह का मतलब उपकार उपकार होता है। जितना आप कर सकते उतना पूरा करने पर जितना कर सकते बोलेंगे ना ये शब्द में बहुत कम प्रयोग करता और हमारे स्वामी जी भी बोलते हैं ये जितने के बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि तो जितना कर सकते उतना करो बोलने से क्या होता है हम ऐसे कर देते हैं। जितना कर सकते हम वो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते सब करके फिर बाद में कुछ नहीं बचेगा वो सब छोड़ देंगे अब जितना करने के लिए बोला ना जितना आप कर सकते उतना करो बोले तो अच्छा नहीं होता ये उसका अर्थ यह है कि आपके परिस्थिति ऐसा आप उसको करने में समर्थ है नहीं करते हैं तो उसको प्रमाद करते वो दोष होता है उसका प्रायश्चित करना पड़ता है और आपको करने में परिस्थिति नहीं है कुछ परेशानी है या कुछ स्वास्थ्य के कारण कुछ भी कारण हो सकता है आप कर नहीं सकते हैं तब जाकर के वो जितने की बात होती है नहीं तो जितना कहना ऐसा नहीं होता जब कर सकते हैं तो पूरा करना चाहिए और नहीं कर सकते हैं तो उसका कुछ कारण होना चाहिए नहीं तो उसका प्राश्चित करना पड़ता ऐसा नहीं होता अन्य कार्य में व्यापृत हो गया संध्या नहीं किया और संध्या बीतने के बाद संध्या किया तो तो प्रमाद होता वो छोड़ करके उस समय करने का बोला करना चाहिए और नहीं किया तो प्राश्चित करना चाहिए बस इतना ही इसीलिए विशेष अनुग्रह एक प्रकार से ऐसा दूसरे प्रकार से आपके पूर्व कृत कर्म भी रहते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे संदर्भ संदेते हैं जो इस जन्म में कोई आश्रम धर्म विध कर्म कुछ नहीं किया ऐसा दिखता है तो उनका क्या होगा बोलते हैं ये पहले किया पहले करके उनके पास ऐसा संस्कार है संस्कार होने पर वो वैराग्य को प्राप्त करते हैं पहले का वो कर्म आदि से मुक्त होकर के वैराग्य को प्राप्त करते हैं और उनको वो करने की जरूरत नहीं वो पहले योगाूढ़ होकर स्थित प्रज होकर आता है अब करने की सकता नहीं वो जो योगा होने के लिए जो जो करना चाहिए वो उनका पहले से सिद्ध है वो तैयार है प्रिपरेशन हो रखा है तो अनेक जन्म संस्थित भी कहेंगे भाई तो ये अनेक जन्मों से ही हुआ है सारे एकत्र होकर के ये पूरा फल मिल रहा है इसीलिए ऐसा विशेष अनुग्रह दो प्रकार के हो सकते हैं इसके लिए कह रहे हैं तेषाम विधुरादीना अब ये विधुरा आदि क्या करेंगे विधुरादि को भी कर्म विहिध नहीं है क्यों आश्रम में नहीं कोई आश्रम में नहीं अब उनकी स्त्री मर गई है देहांत हो गया तो उसके बाद में वो और शादी नहीं करना चाहते अब वो उम्र ही नहीं है समझ लो शादी करने का अब क्या करेंगे तो उनके लिए विधुरादी नाम इनके लिए विशेष बताया है शास्त्रों क्या करना चाहिए अविरुद्ध ही अभी जो कह रहे हैं ये ध्यान देना अभी क्या क्या कर सकता है ये बोल रहा अविरुद्ध होना चाहिए पहले तो आपको जानना चाहिए कि आ, किन कर्मों को करना है और कौन से कर्म विरुद्ध है कौन से कर्म अविरुद्ध है शास्त्र में जिसका निषेध किया गया उन कर्मों को आप कोई भी स्थिति में आपतकाल में भी नहीं कर सकते शास्त्र में जिनका निषेध हो गया वो आप मानेंगे मैं इसी को करने में समर्थ हूं दूसरा नहीं कर सकता हूं ऐसा नहीं हो सकता तो आबद काल धर्म उसको नहीं माना जा सकता इसलिए अविरुद्ध का कोई विरुद्ध नहीं होना चाहिए शास्त्र विघिध कर्मों से नियमों से विरुद्ध नहीं होना चाहिए नहीं होता हुआ पुरुषमात्र संबंधी भी पुरुष मात्र के साथ संबंध करने वाले ये पुरुषमात्र शब्द का प्रयोग करने पर यहां सभी वर्ण के लिए सभी आश्रमी के लिए हो ऐसा जो कहा गया है पुरुष मात्र संबंधी तो सभी वर्ण आ गए कोई वर्ण का ये नहीं पुरुष मात्र कह दिया यानी आप मनुष्य है मनुष्य जन्म लिया है और हमारे धर्म का पालन सनातन धर्म का पालन करने के लिए आ, उसी में जन्म लिया हुआ है उस स्थिति में पुरुष मात्र संबंधी भी जप उपवास देवत आराधना दि भी ये जब कर सकते हैं क्योंकि जब सभी के लिए विहित है सभी कर सकता है और उसमें चारों वर्ण के लिए तत्त रीधि में जब विहित है त्रय वर्ण के लिए तो वेद मंत्र आदियों का भी होता है और जो चतुर्थ वर्ण है उनके लिए स्मार्त में विहित स्मृतियों में पुराणों में विहित जो जब आदि है उनका विधान हो सकता है इस प्रकार चारों के लिए जब विहित है अलग अलग प्रकार वो कर सकते हैं आ, और उपवास उपवास कर सकते हैं सभी के लिए उपवास कहा है। उपवास सभी का साधन है वो भी वर्ण के अनुसार आश्रम के अनुसार उपवास आदि आप कर सकते हैं और देवदा आराधना देवदा आराधना देवदा नमस्कार वो सामान्य देवदा पंचोपचार पूजा जो भी देवदा की पूजा वो भी वर्ण के भी, विधान के अनुसार जैसा कहा गया है उसी के अनुसार कर, कर सकते जो श्रुति का मान वेद का अनुसरण करके वैदिक विधि से करेंगे वो वैदिक विधि से करेंगे और जो वैदिक विधि से नहीं करते हैं वो स्मार्त विधि से करेंगे सबके लिए हो जाता है देव आराधन तो ये सब क्या है पुरुषमात्र संबंधी जैसा मैंने पहले कल भी कहा था आचार्य जी बहुत उदार और ऐसे विषय में उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय दिया कैसा करना चाहिए अब वो विधुर हो गया उसको बोलेंगे उसका तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं कर्मकांडी तो बोलेंगे तुम्हारा कुछ नहीं है वो तो विधुर हो गया अब तो क्या करेंगे अब वो कर नहीं सकता क्योंकि शास्त्र में विधुर का कोई कर्म नहीं विधान नहीं सप्तनी कर्म है सारे तो वो फंस जाएंगे वो क्या करेंगे आपके अपने जीवन को कैसे चलाएंगे इसलिए ऐसा नहीं हो सकता वो तो इस प्रकार से कर्मों को कर सकता है ऐसे मनुस्मृति स्मृति आदि में भी है ऐसे विधान किया तो अविरुद्ध ही पुरुषमात्र संबंधी भीड़ जपा उपवास देवद आराधना आदि भी ये स्त्रियों के लिए भी है स्त्री पुरुष लिंग भेद कुछ नहीं है इसमें सभी के लिए है जैसा जैसा विधान किया वैसा हिसाब से उसको देखना इसका विस्तार से हमने पहले चर्चा की है कि पहले देवदा अधिकरण अभसूद अधिकरण आए थे उसमें सभी विस्तार से इस विषय में चर्चा की है तो आप उधर इसका विस्तार देख सकते है तो देवदा आराधना क्या क्या देवदा आराधना कौन कौन कर सकता है त्रिवर्णी के लिए क्या है चतुर्थवर्णी के लिए क्या है स्त्रियों के लिए क्या है सब हम वहां विस्तार से शास्त्र के स्मृति के अनुसार बताएं। इत्यादि धर्म विशेष ही इत्यादि धर्म तो होता है, ये सब धार्मिक ही है इन धर्मों के माध्यम से तो ज, ज, जब है उपवास है आराधना है और ये सब कैसा धर्म होना चाहिए अविरुद्ध ही कहा पहले विशेषण लगाया हुआ ये विरुद्ध नहीं होना चाहिए जो शास्त्र ने निषेध किया हुआ वो नहीं कर सकते वो करेंगे तो पाप लगेगा उसके अतिरिक्त जब उपवास देवद आराधना आदि सभी कर सकते हैं उन धर्म विशेषो से अनुग्रह विद्याया भवती उनसे विद्या का अनुग्रह होता है यानी विद्या का उपकार होता है इसलिए आप इसमें डरने की आवश्यकता नहीं कि हम कोई विशेष इसमें नहीं हो गया तो हम क्या करेंगे ऐसा करने की जरूरत नहीं जो आप कर सकते हैं इनमें से जो स्वीकार कर सकते हैं उसको जान के अपने हिसाब से उसको निरंतर अनुष्ठित करते रहिए उसका फल होगा क्यों क्योंकि कल जैसा हमने कहा हुआ कहा था कि ये कुछ नहीं करते ऐसा नहीं संवर्त आदि कुछ नहीं करते ऐसा नहीं उन्होंने जो विहित कर्म है उन्हीं को ही कर रहा इस प्रकार के आराधना आदि कर रहे और कुछ नहीं कर सकते तो वो ऐसा उपदेश दे नहीं दे वो शिवजी का मंत्र का उपदेश दिया और मंत्र का जप करने से वो राजा को फल प्राप्त हो गया उसके बाद लोग उसका जप करते हैं फल प्राप्त होता है संवर्त स्तुति करके वो शिवजी की स्तुति है तो वो भी जैसा रुद्री जैसा उसका फल होता है तो ऐसा ही उन्होंने उपदेश दिया तो में उपदेश दिया तो उसको सभी लोग कर सकते हैं में उपदिष्ट है तो मंत्र मान के सब कर सकते इस प्रकार से अनुग्रह उनका होता ही है उसका प्रयोजन होता है इसके लिए एक मनुस्मृति देते हैं तथा चमृति ही इस प्रकार स्मृति में भी यह संक्षिप्त में कहा जप्येन एवद संसिध्येत ब्राह्मणो नात्र संशय कुरियात अन्य ना कुरियात मैत्रो ब्राह्मण उच्यते तो जप्य नएव संसिदेत जो जब कर्म है उसी के द्वारा ही जो ब्राह्मण साधक है उनको उस फल प्राप्त होता है मन और कुछ नहीं कर सकते तो भी जब अवश्य करें जब तो करना ही हो तो जब्ये नात्र संशया इसमें कोई संशय नहीं है, स्मृति का वाक्य है और क्या अर्थ है जो जब एवधू कहने का अर्थ क्या है कि कुरियात अन्यत नवाकुरियात यदि अन्य कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि परिस्थिति के कारण कुछ अन्य नहीं कर सकता असमर्थ है आ, तो भी जब तो करने से जब का फल जरूर उसको मिलेगा तो अन्यत कुरियात नवा कुरिया स्तुति है जब करने की महिमा है क्या ऐसा जब करने में सबल उसको सिद्ध हो जाता है और मैत्र ब्राह्मण उच्चते मैत्र का अर्थ मित्र भाव रखने वाला होना चाहिए उसका भाव क्या होना चाहिए अहिंसा भाव होना चाहिए मित्र भाव रखने वाला चाहिए सभी के साथ मैत्री भाव रखने वाले जो ब्राह्मण है साधक है, उनको जब कर्म तो अवश्य करना चाहिए जब से उसका फल मिलेगा इति असंभवाद आश्रम कर्मणों की कहते हैं आश्रम कर्म जब असंभव होता है कर नहीं सकता उसका सामर्थ्य नहीं है स्वास्थ्य आदि के कारण कुछ सामर्थ्य नहीं ऐसा होने पर जब अधिकारम दर्शे जब में अधिकार उसका दिखाया तो जब तो कर सकता है अन्य आश्रम कर्म नहीं कर सकता इसलिए विधुर हो गया तो अन्य कर्म नहीं कर सकता है तो भी ये जब उपवास देवता आराधना आदि अवश्य कर सकते हैं उसके द्वारा उसको फल प्राप्त होता है और कहते हैं कि चकार से क्या लेना है तो जन्मांतर अनुष्ठित आश्रम कर्म भी संभवत्यव्याया अनुग्रह दूसरी बात यह है कि जन्मांतर अनुष्ठित आश्रम विहित कर्मों से अवश्य ही विद्या का अनुग्रह होता पूर्व जन्म में अनुष्ठान किया बहुत सारे कर्म अनुष्ठान किया उसके कारण इस जन्म में उनको अनुकूल वातावरण अनुकूल शरीर मन मिल जाता है और जिससे वो आगे कर्म करते हैं ये उसका आगे का साधन करते हैं ये जो भगवत गीता में कहा गया कि ये योगी नामेवा फुले भवदी धीमा इत्यादि के द्वारा वो कहा गया कि पूर्व जन्म का संबंध से ही होता है और एक जन्म में कोई पूरा काम नहीं करता है उसका पूर्व पूर्व संस्कार रहता है इसलिए उन संस्कारों को लेकर के ही आगे करने से आपको अनुकूल होगा आप उसको जल्दी प्राप्त कर सकेगी आपको वो संस्कार है नहीं तो नूतन संस्कार बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा प्रयत्न करके बनाया जा सकता है लेकिन समय लगेगा अधिक समय लगेगा अधिक प्रयत्न लगेगा और जिसका अनुकूल है पूर्व स्मृति पूर्व संस्कार अनुकूल है वासना अनुकूल है उसको जल्दी हो जाता है इसलिए हमें इस समय भी यही प्रयत्न करना चाहिए अपने साधनों को करते हुए अनुकूल वातावरण या अनुकूल संस्कारों को बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए प्रतिकूल संस्कारों को छोड़ देना चाहिए और उसमें नैरंदर्य भी होना चाहिए किसमें कभी किया कभी नहीं किया ऐसा नहीं होना चाहिए संस्कार बनने के लिए नैरंदर्य की आवश्यकता है और श्रद्धा की आवश्यकता है श्रद्धा विश्वास और आपके जो मन में जो स्नेह भाव है आदर भाव है इनसे संस्कार बनते हैं संस्कार केवल श्रवण मात्र से खाली स्वीकार करने मात्र से नहीं बनता करने मात्र से भी नहीं बनता उसमें इसके साथ ये सब जुड़ता है तभी जाकर के वो संस्कार बनने के सामर्थ्य रखता है नहीं तो संस्कार नहीं बने ऐसा संस्कार बना देने पर ये फायदा होता है फायदा क्या होगा कि आगे जब जन्म लेंगे उस जन्म में ये संस्कार सारे उपस्थित होकर के आपको फल देने के लिए आ, सहायक होंगे तो आप जो फल चाहते हैं वो प्राप्त हो सकता है इसलिए जन्मांतर अनुष्ठित ही रवि अनेक जन्मों में अनुष्ठित संस्कार आश्रम कर्म भी संभव त्यविद्या अनुग्रह अब आप पूछेंगे अनेक जन्मों का संस्कार अब कैसे लाए कई लोग पूछते हैं आप जैसे जन्मांतरक संस्कारों से यहां कार्य होता है तो वो संस्कार को हम कैसे से यहां लाए अब जो अब किया है नहीं किया है पता नहीं तो अभी हम नहीं करना चाहते तो फिर इसके लिए क्या है क्या भी, क्या विधि है क्या बीच में से और वो सारे संस्कार हमको आ जाए तो हो जाएगा संस्कार को लाने के लिए कोई रास्ता नहीं संस्कार नहीं आता है संस्कार आप ला भी नहीं सकते और संस्कार को नष्ट नहीं कर सकते संस्कार को छुपा भी नहीं सकते माना आपका संस्कार एक न एक दिन प्रकट होकर ही रहेगा दिखाई पड़ेगा आपके कर्तव्य कार्यकलाप से दिखाई पड़ेगा कि आपका यह संस्कार है वो उसको आप छुपा नहीं सकते क्योंकि वो आपका स्वभाव है और यदि पूर्व जन्म में कोई संस्कार पड़ा भी है तो वो आता है तो ठीक है नहीं आता है तो आप उसको ला नहीं सकता वो तो लाने के लिए कोई प्रयत्न आप नहीं कर सकते कैसे आएंगे कैसे नहीं आएगा तो फिर क्या हो सकता है कि आपको मालूम हो पड़ा कि ऐसे ऐसे हमारा थोड़ा बहुत अच्छा संस्कार है ये है तो फिर वो संस्कार के लिंग पकड़ करके उसी के द्वारा वो संस्कार के पूरे जो भंडार है उसमें जा सकता है तो उसके लिए जो संस्कार अनुकूल संस्कार है उसके अनुकूल और आचरण करते रहना है उस संस्कार को पुष्ट करें ऐसा आचरण करते रहना है तब आप ये संस्कार से वहां तक जा सकता है ऐसा इसीलिए संस्कार तो स्वभाव से आता है और वो स्वतः ही आएगा और उसके लिए अनुकूल वातावरण बनाने से कुछ संस्कार पुष्ट होता है और कभी कभी अनुकूल वातावरण रहने पर भी वो संस्कार का बलो होने पर उससे अतिक्रमण करता है वो कहेगा क्योंकि संस्कार तो रोक नहीं सकते वासना है ना उसको कोई रोक नहीं सकते क्यों हमारे जो हम चिंतन करते हैं हमारे मन के जो व्यवहारिक तल है उससे बाहर होता है इसलिए उसको लाना या बनाना या रोकना किसी भी प्रकार संभव नहीं होता है वो स्वाभाविक होता है तथात स्मृति ही बोलते जन्मांतर अनुष्ठित कर्मों का यहाँ फल होता है इसका क्या प्रमाण है तो कहते हैं स्मृति स्मृति है, है। अनेक जन्म संसि तदो यादि परामगति ये भगवदगीता स्मृति है अनेक जन्म के द्वारा संसिद्ध हो करके संसिध मन शुद्ध अंतकरण होकर के पाप कर्मों को सिद्ध कर दिया ऐसा होने पर तदो यादि पराम गति उसके बाद में वो परम गति को प्राप्त होता है अर्थात उसको ब्रह्म विद्या और उसका फल प्राप्त होता है ये अनेक जन्म से प्राप्त होते हैं इस प्रकार भी कुछ उदाहरण मिलते हैं तो जन्मांतर संचितान अपुग्रहित विद्याया दर्शयती देखिए कैसा स्पष्ट कहा भाष्यकार ने यहां स्मृति में क्या दिखाया कि जन्मांतर संचितान संस्कार विशेषा जन्मांतर में संचित किए गए जो संस्कार विशेष है जो एकत्रित किए गए संस्कार विशेष है पहले भी आप विद्या प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए तो ऐसा कर किया है संस्कार होने पर इस समय कोई भी सुनता है तो श्रवण करते हैं तो उसका स्मरण रहता है और वो तुरंत आपको काम में आता है बिल्कुल जैसा कल करके आपने रखा उसको आज, फिर आज कर रहे हैं तो ऐसा होता है ऐसा होता है और किसी किसी को ना बुद्धिमान तो अच्छे होते हैं लेकिन वो कर नहीं सकता उसका वो संस्कार नहीं प्रयत्न करने पर भी बहुत कम मात्रा में होता है और श्रवण में भी कोई एक बार सुनता है तो स्मरण ढकता है और वो उनको बाद में वो काम आता है तो स्मरण में भी श्रवण में भी और उसके बाद चिंतन करने में यानी सूक्ष्म विचार करके वस्तुस्थिति को या तत्वो को समझने में जो मन का विचार होना चाहिए उस प्रकार का विचार तो ये सब देखा गया है ये तो वास्तविक स्थिति है किसी को निंदा करने के लिए आक्षेप करने के लिए नहीं कह रहे ये तो वास्तविक स्थिति है किसी को होता है किसी को नहीं होता है किसी को कितने बार भी कहो नहीं होता है वो फिर वही करते रहे इसका मतलब क्या है उसका संस्कार ऐसा है, है वो बिल्कुल ठेढ़ा होना सीधा होना नहीं चाहते ठेढ़ा ही रहता क्या करे वो करते करते भी ऐसा होता है तो ये जो संस्कार है ये वास्तव में सब कुछ है इसलिए उपाय यही है यदि आपके इस समय अनुकूल संस्कार नहीं मिल रहा है तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं छोड़ना नहीं इस समय जो संस्कार जितना है उसको और पुष्ट करने के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहना चाहिए और अनुकूल हो तो उसको ज्यादा करना चाहिए कठिन होगा तो भी अनुकूल संस्कार है तो उसको ज्यादा करना चाहिए सरल होगा तो भी प्रतिकूल संस्कार को नहीं करना चाहिए करेंगे तो वो फिर वो भी बढ़ जाएगा वो भी स्ट्रांग हो गया तो वो आपको बार बार फिर वह तंग करेगा तो इसीलिए फिर वो वो बनेगा तो ये नहीं बनेगा ऐसे सब प्रोसेस होता है इसका लंबा जो है इसका क्रम है ये कैसे संस्कार बनता है कैसे प्रवृत्ति बनती है प्रवृत्ति से कैसे विचार बनता है इसका सब योगश शास्त्रों में और मनुष्य शास्त्र इत्यादि में सब बताया है उनके अनुसार ये कहा गया तो किन्दु ये काम तो आता है जन्मांतर संचिधान अभि संस्कार विशेषा अनुग्रहित ये अनुग्रह करने वाले हैं किसके विद्या, या, विद्या के अनुग्रहात अनुग्रहीत है तो विद्या को अनुग्रह करने वाले ये संस्कार काम आते हैं अब कहते हैं कि ये ये तो हो गया अब इसके लिए आपने जब उपवास देवता आराधना इत्यादि सब करना है ये भी विद्या के धर्म विशेष से विद्या को अनुग्रह करेगा संस्कार बढ़ेगा और जन्मांधरकृत संस्कार सब आएगा सब बता दिया इसमें करना क्या है और क्या पूर्व जन्म से आता है अब इस समय प्रैक्टिकली आपको क्या करना चाहिए सारे प्रैक्टिकल बातें बताए अब कहते हैं कि ये विद्या के लिए इन बातों को कैसे हम जोड़े इससे विद्या उत्पन्न होती कैसे तब कहते हैं दृष्टार्थाच विद्या प्रतिषेध अभाव मात्रे अर्थिन अधिकारोती श्रवणादिषू देखिए भाषाकार और उदार है कितने उदार है कैसा अभी आप इसमें प्रवृत्त होगो हो तो काम हो जाएगा अब कहते हैं कि ये आपने सारे ये सब जो सरल उपाय इत्यादि क्यों बताया कि बाकी तो कर्मकांड आदि कोई समझौता नहीं करते वो तो कोई सरल उपाय नहीं बताते कठिन है तो कठिन है तो करना ही पड़ेगा कैसे बताते आप तो सबके लिए जो व्यवहार में कर सके पूरे समाज को ध्यान में रख करके पुरुष मात्र को ध्यान में रख करके ऐसी सब व्यवस्था बता रहे हैं तो ये विद्या में ऐसी क्या खूबी है क्या विशेषता है कि इस प्रकार करने पर भी विद्या प्राप्त हो जाती है भी ब्रह्म विद्या को सबसे उत्कृष्ट माना ब्रह्मज्ञान तो उत्कृष्ट है तो ऐसे उत्कृष्ट होता हुआ भी ये कैसे प्राप्त होता तब तो कहते हैं कि ये जो विद्या है ना ये दृष्टार्थाच विद्या यह विद्या दृष्ट प्रयोजन वाली है इसलिए ऐसा हो रहा कि यहाँ हमको प्रयोजन सिद्ध करना है प्रयोजन सामने सामने आ जाएगा मन प्रत्यक्ष आपको इसका अनुभव होगा विद्या प्राप्त होते ही उसका फल का अनुभव भी होता है और प्राप्यमान काल में उसकी क्या स्थिति होती है इसका भी अनुभव होता है प्रतिदिन आप में कोई परिवर्तन आता है उसका अनुभव होता है प्रतिदिन कभी जान नहीं पाते हैं तो कुछ महीनों के बाद तो जान सकते कि पहले हम ऐसा नहीं थे अब ऐसे हैं तो मालूम होता है तो ये सब परिवर्तन दिखाई पड़ता है कहा यह सब संस्कार में दिखाई पड़ता है अपने स्वभाव में दिखाई पड़ता है और अपने को अच्छा भी लगता कि पहले कैसे थे अब कैसे थे देखने से वो स्वयं देख रहे हैं ना तो इसीलिए विद्या जो है ना दृष्टार्था एका किंतु धृष्टार्था होने से कैसे भी हो जाएगा क्या नहीं कैसे भी नहीं होगा बोलते प्रतिषेध अभाव मात्र है पूरा मिला मिला करके यहां तक लाए कि आप जो है ना जो भी कर्म कर्तव्य वर्ण कर आश्रम विविध धर्म जो भी कहा गया उसमें प्रतिषेध को छोड़कर प्रतिषेध अभाव मात्र है ना प्रतिषेध अभाव मात्र जिसका प्रतिषेध किया शास्त्र ने न कलजम भक्षयेत प्रतिषेध किया सुराम न विभेद प्रतिषेध किया और ऐसे ही जो वर्णाश्रमी के लिए प्रतिषेध अलग अलग है ब्रह्मचारी के लिए अलग है ग्रस्थ के लिए अलग है ऐसे प्रतिषेध जो किया उन प्रतिषेधों को छोड़ दो ठीक है प्रतिषेधों को करना नहीं मतलब जो निषेध किया उसका आचरण नहीं करना वो छोड़ करके प्रतिषेध अभाव मात्रे नापी अर्थिनम अधिकारो दी यदि विद्यार्थी है तो उसको अधिकारी बना देता वो प्रतिषेध कर्मों को छोड़ देता है और आश्रम कर्म जो करना है उसके सामर्थ्य के अनुसार जब उपवास देवदा आराधना इत्यादि का अनुपालन करता है और पूर्व संस्कार को भी संरक्षित करता है इत्यादि सब करने के बाद उसको अधिकारित्व तो प्राप्त हो जाता है अब इससे ज्यादा और क्या समझौता हो सकता है, है, है? थे थे। फिर क्या है श्रवण आदि से और क्या आता है तो वो है क्या बोले नहीं ऊपर वाले में श्रवण आदि कहाँ आया तो ये श्रवण आदि का मतलब क्या है जिसको आदि में लिया वो पद कहीं आना चाहिए तब तो वो होता है अब श्रवण आदि तो प्रसिद्ध है इसलिए कहो श्रवनादि में तो वो अब श्रवनादि के लिए अधिकारी होगा बोल रहे हैं ना अर्थिनम अधिकारो दि उसका अधिकारी बना देता है अब इससे ज्यादा तो और नहीं हो सकता है इतना तो कम से कम आप करो तो श्रवण मन अधिकारी हो जाएगा बाकी इसके साथ जो पुष्ट करने वाले देवता आराधना इत्यादि करो तो हो जाएगा अभी एक अगला सूत्र भी है उसमें और बताएंगे तस्मा विधुर आदि नाम अपने अधिकारो नीलिए हम विधुर आदि को भी ब्रह्म विद्या में अधिकार मानते हैं तो जिसने पत्नी मर गए हैं हम सबको बुलाते हैं भाई छोड़ो अभी आ जाओ हमारे ब्रह्म विद्या में आपका अधिकार है बाकी घरों में अधिकार नहीं तो कोई बात नहीं वो किसी को किसी के पत्नी क्या छोड़ के चले गया हैं क्या किसी को मर गया है किसी का पुत्र छोड़ दिया किसी को घर से बाहर कर दिया फिर ऐसे ऐसे तो होता ही है होता रहता है हजारों तो सब लोग जो है यदि अधिकारी है आपको इतना सब करने का अधिकार है तो आ जाओ फिर हम लोग जो है श्रवण मना आदि करके आपको व्यवस्था कर देंगे इसलिए इनके विद्र आदिओं का भी ऐसा अधिकार तो सिद्ध कर दिया टीका मैं इनका अर्थ देखिए हाँ कि नानु इत्यादि के आगे जन्मांतर कृतादी कर्मणोंदिना विद्या संभवा वर्ण उपाध उक्ता कर्मणो विद्या श्रृति स्मृत्योर अनियामकवाद नियामकांदर वक्तव्य इसका तात्पर्य क्या है कि भाष्यकार ने कहा अनुखलु प्राप्ति दी ऐसा जो पूछा है ना उसका तात्पर्य यह है, है कि यहां जो रायक्वादि का दृष्टान्त आपने दिया हो सकता है रायपू आदि के पास पूर्व जन्म जन्मकृत कर्म का फल है ये बड़े प्रसिद्ध ऋषि थे तो जन्मांतरकृत कर्म से इनका हो गया विद्या संभव हो गया वर्ण उपाधो उक्तत्व वर्णाश्रमी उपाधि में जो वर्ण उपाधि है वो कर रहा है वो आश्रम धर्म नहीं कर रहा है लेकिन बाकी तो करना और उसी कर्म से विद्या की प्राप्ति हो जाएगी विद्या का अनुग्रह हो जाएगा ऐसे श्रुधि स्मृति और अनियमकत्वाद इस प्रकार के जो श्रुदिस्मृति दोनों आपने दिखाया एक तो रैक आदि का श्रुति और संवर्त आदि का स्मृति इन दोनों का तो ऐसा दिखता है कि ये पूर्व कर्म के बल से ये सब हो गया उनको लेकिन हमारा तो ऐसा नहीं है ना ये बताना चाहते हैं हम तो अभी व्यवहार काल में अभी इधर है अब पहले उनको हो गया ठीक है अब हमको क्या होगा अभी हम क्या कर सकते हैं ऐसा नियामक वक्तव्य और कुछ उपाय आपको बताना पड़ेगा इससे हम तृप्त नहीं है क्योंकि वो उनको हो गया तो हमको नहीं होगा हमारे पास उतना है नहीं तो क्या करें? तो अभी तो कोई धर्म का पालन कर ही नहीं रहा है वो अब उनको क्या होगा तब तो कहते हैं आश्रम धर्म अभावे भी वर्ण धर्म विद्या उद्देश्य दीदी सूत्र है कि आश्रम कर्म ना करने पर भी नहीं हो सका तो भी वर्ण धर्म विशेषेर अनुग्रहिता वर्ण धर्म विशेषों से अनुग्रहित होकर तो वर्ण धर्मों का पालन करता है वो तो होता ही है जन्म लेते ही कोई वर्ण में ही आता उसका पालन करके विद्या का विद्या को प्राप्त कर सकते विद्या उत्पन्न हो जाती है अविरुद्ध्रमित्व अविरोधी भीवत ये अविरुद्ध का अर्थ क्या है भाषिकार ने अविरुद्ध कहा इसका अर्थ है कि अनाश्रमित्व अनाश्रमित्व के विरोध में न रहने वाले धर्मों का ऐसे धर्मों का पालन करें ऐसा जिसका निषेध हुआ है उनका पालन नहीं जो निषेध नहीं है निषिद्ध निषिद्ध नहीं उनका पालन करते हुए आप कर सकता है अदयव पुरुषमात्र संबंधी भी इसी कारण से ही भाष्यकार ने पुरुषमात्र संबंधी ऐसा कहा कि सभी के लिए है ये विधुर भी एक पुरुष है और अन्य वर्ण के समान यह भी एक आदमी तो है मनुष्य तो है तो मनुष्यों का अधिकार है भूतना कर सकता आश्रम धर्म शून्य नाम जपादिष्वपी शूद्रादिप न अधिकारो अस्ती कहते हैं कि आश्रम धर्म रहित होने पर भी जैसे मंत्र जप में यानी वैदिक सूक्ता आदि में शूद्र का अधिकार नहीं है वैसा इनका भी अधिकार नहीं होगा ये आश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं तो उनका अधिकार नहीं होगा तब कहा कि ऐसी बात नहीं है कि यहां जो है ना वो जब से ही उनको सारा सिद्ध हो जाता है आदि धर्मों को जो कर सकता है वो तो सभी कर सकता है पुरुष मात्र कर सकता है तो तत् वर्ण के अनुसार जो विहित है उनको भी वो करना ही प्राप्त है तो कर सकता है तो प्राप्त हो जाएगा मैत्रो मित्रे भव सर्वभूत अहिंसक हो दयावान मैत्र कारते हैं वो सर्वभूत अहिंसक होना चाहिए किसी को द्रोह करने की भावना नहीं होनी चाहिए ऐसा होते हुए वो जब का ही अनुष्ठान करते रहे अब क्या इसका मतलब क्या है कि जब जब करता है ना किसी को कोई तकलीफ नहीं होती कि आप जब करने के लिए आपको कोई प्राणी की हिंसा नहीं करना पड़ता है कोई सामग्री की जरूरत नहीं कुछ भी नहीं है आपको एक माला की जरूरत है अब वो आप बैठ करके जब कर सकते हैं वो अपने आप कर रहे हैं बाकी कुछ किसी सामग्री की जरूरत नहीं अन्य सामग्री ढूंढने जाएंगे तो वहां बहुत कुछ आपत्ति है कि सामग्री के साथ में कुछ पाप भी आ जाता है कोई प्राणी की हिंसा करनी पड़ती है कभी कुछ तोड़ फोड़ सब करना पड़ता है तो हिंसा हो जाती है तो जब जो है ना ऐसा है कि वहां कोई हिंसा होने की संभावना नहीं है ध्यान जब इत्यादि इसीलिए इसको यह महत्व दिया कहा किंच नयोगिक फलेश् कर्मसु आनंदर्य से जो नियोग से प्राप्त कर्म है नई नयो, नयो, योगिक मैंने नियोग के द्वारा प्राप्त जो फल है ऐसे कर्मों में आनंदर्य से अचोदित्व उसका कोई आनन्तर्य नहीं कहा इसके बाद ये फल होगा ऐसे कोई आनंदर्य संबंध नहीं होता है उसकी कोई चोदना नहीं और अनियत कालत्व नियोगिकत्व कर्माभाव और नियत काल में न करने पर नियोगित कर्म होगा ही नहीं जो कर्म करेगा उसको पूरा करने से उसको फल प्राप्त होता है नहीं करने से नहीं होता और जिस काल में करने के लिए कहा उसी काल में करने पर फल होता है बाकी काल में नहीं होता है इसलिए आमुष्मिके व कर्म भीर विद्या भविष्य दीदी सूत्रस्य से व्याख्यान दरमा और इसी से ये इसलिए ये कहते हैं कि यहाँ नियम का पालन ना होने का अर्थ ये है कि इहलोग में आलों में आमुष्मिका संबंध भी होता है आमुष्मिक पहले जन्मों में जो प्राप्त तो हुआ है उसका ही संबंध यहां आ जाता है क्योंकि पहले जन्म में जो जो कर्म प्राप्त तो हुआ है उसके अनुसार जन्म आपको भूलोग में मिलता है और उसके बाद उसी से लेकर के आप कर्म करते हैं तो वो संबंध तो आ ही जाता है यानी पहले जो आपने जमा करके रखा है आपकी जो पूंजी है वो पूंजी यहां आ जाती है फिर आकर के आपको फल देता है जन्मांतर संजित कर्म नाम विद्या जन्मांतर संचित कर्म भी विद्या का अनुग्रह करता है इसके लिए प्रमाण क्या है उस स्मृति सब प्रमाण है। तो अनेक जन्म संसिध इत्यादि कहा अनेकेश् जन्मसु संचित संस्कार सिद्ध सम्यक परिपाकवान्यर्थ अनेक जन्मों के संस्कार के द्वारा जिनको सम्यक ज्ञान परिपक्व हो गया जिस व्यक्ति को परिपक्व हो गया ऐसा यदा अस्मिन जन्म नि धर्म जिज्ञासा अधिकारी जैसे इस जन्म में वेदाध्ययन किया हो वो धर्मजिज्ञासा के लिए यानी कर्मकांड करने के लिए अधिकारी हो जाता है अर्थात वो में अधिकारी होता है तथा अस्मिन एवं जन्म आश्रम धर्म उत्पादित विविधशो हो इसी प्रकार इस जन्म में ही आश्रम धर्मों से जिन्होंने विद्या को संपन्न विद्या को प्राप्त करने के लिए साधन पन्न कराया मतलब इसी जन्म में आश्रम कर्मों से संपन्न कराया ऐसा जो उत्पादित विद्वान विधिशु हो वो विद्या में अधिकारी होगा ऐसी शंका करने पर कहते हैं ऐसी बात नहीं है ये तो पूर्व कृत कर्म यहाँ आने का अर्थ है विद्या का फल तो यही होगा विद्या फल आगे जन्म में बाद में होगा ऐसा नहीं है और स्वर्ग आदि के समान भी नहीं है इसलिए यही प्राप्त होगा तो दृष्टार्थ विद्या ये विद्या में विशेष भाष्यकार जगह जगह इस विषय को कहते हैं कि यहां विद्याफल दृष्टार्थ होने से आपको इसी जन्म में उसको प्राप्त कर सकता है जन्मांतर की आवश्यकता नहीं तो है तो प्रतिषेधा भाव मात्रणा अर्थ न अधिकारो इसका अर्थ देखिए टीका अविद्यावृत्ते है दृष्टफल ये अविद्यावृत्ति दृष्टफल है वो जब भी अविद्या की निवृत्ति होगी तब तो फल प्राप्त होगा ऐसा नियमा अपेक्षा भावा इसके लिए कोई नियम की अपेक्षा नहीं है कोई क्रम भी नहीं है कि अविद्या की निवृत्ति इस क्रम से करना है ऐसा भी नहीं जब ज्ञान होगा अविद्या की निवृत्ति होगी ज्ञान उत्पत्ति के लिए क्रम है वो तो क्रम से ही होगा इसीलिए नियमा अपेक्षा भावा नियम की अपेक्षा ना होने से विघातक निषेध अभाव मात्र फिर क्या करना पड़ेगा कि इसका विघातक प्रतिबंधक अविद्या निवृत्ति के प्रतिबंधक जितने प्रतिषेध है उनका अभाव होने मात्र से प्रतिषेध भाव ये कहा कोई प्रतिषेध किया है ऐसा करने पर आपको अज्ञान होगा आप पा भी हो जाएंगे ऐसा जो शास्त्र में कहा उसको छोड़ देने से वो तो प्रतिबंधक होता है आप जितना पापी होगा उतने ज्यादा अविद्या अविद्यावान होंगे इसका मतलब अविद्या और घनिष्ठ हो जाएगी ऐसे में अविद्या का निवारण संभव नहीं इसलिए विद्या अविद्या के निवारण के विघातक जितने भी है उनके प्रतिषेध का भाव अभाव तत्र पुरुषस्य प्रवृत्ति उसमें पुरुष प्रवृत्ति हो जाए तो श्रवण मानन हो जाए तो उसी के द्वारा उसको अवश्य ही वो प्राप्त हो जाएगी विद्या प्राप्त हो जाएगी इसलिए श्रुति स्मृति न्याय सिद्धम अर्थम उपसंहर स्मृति स्मृति न्याय तीन बताया श्रुदि भी बताया पहले अंदरा चा में अभी जो में स्मृति हो गया और उसके बाद विशेष ये न्याय भी हो गया इसी के द्वारा सिद्ध है कि ये विद्या में इन सब का अधिकार है हम कहते हैं कि वर्ण उपाधो उक्त धर्म मात्रादी विद्योत्प्य दे चेत आश्रमितम अनथकम ओहो अब ऐसा हो गया कि आपने समझौता करके समझौता करके सरल करके उदार भाव से सब कुछ काट दिया वो नहीं होने पर भी चलेगा ये नहीं होने पर भी चलेगा इतना कम से कम करो इतना कम से कम होने से चलेगा और विरुद्ध धर्मों का पालन मत करो तो ये सब बोल करके लगता है आपने बिल्कुल कम कर दिया सारा कर्तव्यों तब बोलते ऐसी बात नहीं है ये है वर्ण उपाध उक्त धर्म मात्राध विद्या उत्पत्ति दे यदि वर्ण मात्र के लिए यानी मनुष्य मात्र के लिए जो कर्तव्य रूप से वर्ण में विधा वर्ण धर्म के रूप में विधान है उतने करने मात्र से विद्या उत्पन्न हो जाएगी यदि आप कहते हैं तो क्या होगा आश्रमित्व अनर्थकम तब तो आश्रम धर्मों का कोई प्रयोजन ही नहीं अब आश्रम धर्म क्या करना है तो ये इसी से काम हो रहा है तो उतना तो कम हो जाएगा ना अब वर्ण धर्म भी पालन करना आश्रम धर्म भी पालन करना और नैमित्तिक कर्म निमित्त क्या सब कर्म पालन करना तो बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपने कम करके तो आश्रम धर्मों को घटा भी दिया तो कोई आश्रमी की जरूरत नहीं तो वर्ण धर्म करने से हो जाएगा ऐसा कहने पर तो आश्रमत आश्रमित्व तो, आश्रमित्व धर्म तो यानी आश्रम धर्म तो अनर्थक हो जाएगा इसका कोई प्रयोजन नहीं निकलेगा और कोई चाहेगा भी नहीं वो करने के वो तो बहुत अच्छा है ना आपको स्वतंत्रता मिल गई कोई आश्रम में रहना आवश्यक नहीं कोई नियम पालन करना आवश्यक नहीं फिर आप ऐसे ही अपने आप कर सकता है। आजकल क्या है ना आश्रम धर्म है ना वर्ण धर्म है कुछ भी नहीं है तो आजकल के लोगों को यह भी होता नहीं है क्योंकि इतना तो उन्होंने सोचा नहीं वो वर्ण धर्म भी छोड़ देता है आश्रम धर्म भी छोड़ देता है नित्य कर्म भी छोड़ देता है नैमित्य कर्म भी छोड़ देता है फिर कर्म क्या करता है क्या कर्म करता है कर्म तो खूब करता है कौन सा मनमाना कर्म करता है उनका ऐसा होता है जो उनको अच्छा लगे वो करेगा जो अच्छा लगते हैं वो करने को धर्म मान के बैठाया है ऐसा नहीं अच्छा लगता है वो करने से धर्म नहीं होता वो ये अगले अधिकरण में ये बताएं, आगे अधिकरण आएगा इसीलिए ये अधिकरण आरंभ किया कहते हैं कि ऐसा नहीं कि इसका भी अपना महत्व है वो भी करना है ये कहने का तात्पर्य नहीं कि आत्मधर्म को छोड़ देना और केवल थोड़ा बहुत जो कर सकते वो करना ऐसा अर्थ नहीं है वो तो विशेष उनके लिए बताया था जो कर नहीं सकते उनके पास परिस्थिति नहीं करना चाहते हैं तो भी कर नहीं सकते तो उनके लिए हमने बताया तो क्योंकि वो विधुर होकर के यदि आश्रम कर्मों को करेंगे तो शास्त्र का विरुद्ध हो जाएगा क्योंकि शास्त्र ने शपथ नहीं करने के लिए कहा और अकेला कर रहा तो गलत है ना वो इसलिए उनके लिए व्यवस्था बताई है ऐसे लोगों के लिए जो कर नहीं सकता तो जो कर सकते हैं तो उनको अवश्य उसका अनुष्ठान करना चाहिए सूत्र है अदस्तर जाच कहते हैं कि ये जो अनाश्रमियों के लिए हमने पिछले सूत्रों में बताया इससे तो इधरत जाया जो आश्रम धर्म सहित सबका अनुष्ठान करते हैं वो तो श्रेष्ठ होता है बहुत जाया है ये उत्तम होता है कि ऐसा नहीं कि वो छोड़ देना और इसको करना ऐसा नहीं बोला कि ये तो ऐसी स्थिति है इसलिए आपत्तकाल में उनको क्या व्यवस्था देना है हमने एक कानून बनाया कि ये ऐसे व्यक्ति होगा तो उनका इसी प्रकार करना चाहिए तो कानून नहीं है तो वो बेचारे क्या करेंगे उनके उनके संबंध में कोई नियम कानून बनाया ही नहीं आपने उनको क्या करना चाहिए तो इसके लिए हमने व्यवहारिक दृष्टि से कहा इसका अर्थ नहीं कि वो छोड़ दिया वो छोड़ा नहीं हमने तो इतर इतर मैंने अतः इस अनाश्रमित्व धर्म से इतरत धर्म जो आश्रम सहित जो धर्म आश्रम कर्मों के करते हुए सारे नियमों के पालन करते हुए जो धर्म है वो तो बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि उससे विद्या निकट प्राप्त हो जाती है आपको पूरा अनुकूल वातावरण मिलता है संरक्षण मिलता है और शीघ्र ही विद्या प्राप्त हो जाती है ऐसा लिंगाच ऐसा लिंग प्रमाण भी मिलता है क्योंकि आश्रम धर्म छोड़ देने से पाप होता है ऐसा लिंग प्रमाण मिलता है उसका अर्थ यह है कि आश्रम धर्म पालन कर सकते हैं तो उसका उसको करना ही चाहिए आश्रम धर्मो को छोड़ दो ऐसा कहीं विधान नहीं नहीं कर सकता नित्य कर्म तो करना ही है आपको ऐसा लिंग प्रमाण मिलता है जैसा हमने दो दृष्टांत दिया उसी प्रकार अदस्तु अंदरालित्व इधर आश्रम वर्तित्व जायो विद्या साधनम देखा कि आतः अतः शब्दकार थे अंदरालवर्तित्व जो अंदराल में रहता है अंतरत यह सूत्र आया तो वो अंदरल में रहता है जो अनाश्रमी है उनसे तो इधरत किधर दूसरा कौन है आश्रम वर्तित्व जो आश्रम धर्मों का पालन करता हुआ रहता है वो तो विद्या साधनम वो तो अति उत्तम विद्या साधन जायह जाया हमारे श्रेष्ठ धर्म वो उससे ज्यादा बड़ा है श्रेष्ठ है ऐसा विद्या साधन है वो इसलिए उसको करना चाहिए क्यों क्योंकि श्रुदी स्मृति समृष्टत्व ये तो श्रुदी और स्मृति के द्वारा पालन करने के लिए कहा गया हुआ धर्म है उसको छोड़ने के लिए कहा नहीं गया श्रुदि और स्मृति संदृष्टत्व कैसे लिंगा अभी चिंग दिखा रहे श्रुदी ने क्या कहा कि ये जो ब्रह्म विद्या जिसको प्राप्त होता है वो इस प्रकार के होते हैं तेनेविद पुण्यकृत तैज सच ये ब्रदारण्य उपनिषद में आपको मिलेगा कि ये जो ब्रह्मवेता है ना वो तेने तेने मन उसके द्वारा वो ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करता ठीक है थीके? ब्रह्मविद्ध प्राप्त करता ब्रह्म प्राप्त होती ये का अर्थ होती और कैसे वो ब्रह्मविद जो है ना पुण्यकृत वो पहले पुण्य कर्मों को किया हुआ होता है यानी आश्रम विहित कर्मों को किया हुआ होता है धर्म विहित कर्मों को किया हुआ होता है पुण्यम स्वाश्रमोक्तम कर्मा ऐसा अर्थ करना है वो पुण्यकृत होता और तेजस मैंने परमात्मा में ही अपने भाव को रख करके ये किया यानी परमात्मा के ज्ञान के प्राप्त ज्ञान कर... को प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने किया तेजस्कार की यहां परमात्मा है वो परमात्मा के साथ संबंध करता है तो आत्मा में ही आत्मा को देकर के आत्मा में आत्मा को जानने की इच्छा से उन्होंने इस ज्ञान मार्ग को अपनाया किन्तु कैसे वो पुण्यकृत होकर के पहले पुण्य किया अंतकर्म सिद्धि के लिए जो जो कर्म धर्म है सबको पालन किया उसके बाद में पुण्यकृत ब्रह्मविदी ऐसा होगा पुण्यकृत होने के बाद वो ब्रह्मवेता होता है ऐसा फिर प्राप्त होता है तो आश्रम कर्म का निषेध कहां किया अब कहते हैं अनाश्रमीन तिष्ठेता दिनमेगम अभी द्विजा यह पहले आपको मैंने सुनाया था कि एक दिन भी अनाश्रमीन तिष्ठेजा जो द्विज है द्विजकार तो है तो त्रैवर्णिक होगा तो उनको अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए एक दिन, दिन तो इसका मतलब आश्रम धर्मों का पालन करना ही चाहिए तो अनाश्रमी नतिष्ठेता नीनम एक द्विचहा तो अवश्य उसका पालन करना चाहिए ये निश्चय होगा तो इसमें छोड़ने के लिए नहीं बोला करने के लिए बोला और भी अनाश्रमी रहते हो तो उसके लिए प्राचिद्ध बताया संवत्सरम अनाश्रमी स्थित कृष्ण चरेत स्मृतिलिंग ये प्राचित है एक संवत्सर मानी एक साल तक यदि वो अनाश्रमी रहता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए कृष्णम एकम चरेद कृष्ण चांद्रायण प्राचित व्रत है प्राचित अनुष्ठान है प्राचित कर्म है वो तो कृष्ण चांद्रायण व्रत करना चाहिए अनाश्रमी रहकर ये कहा इसका मतलब अनास्रमी नहीं रह सकता जैसा स्कूल कॉलेज छोड़ दिया बाद में बिना विवाह करके इधर उधर घूमता रहा ऐसे अलतू फालतू तो, तो वह कहा जाता है तो वो कर्म नहीं करता कुछ ना घर में है ना घाट में ऐसा तो बोलते है ना न घर का ना घाट का ऐसा ऐसे घूमता रहता है तो उसको फिर पाप लगता है तो उसको यदि ऐसा घुमा है ना पहले था आजकल नहीं है पहले ऐसा था कि यदि वो देश से बाहर चला गया समझ लो कि जिस गांव में जिस नगर में वो रह रहा था वहां से वो घूमने फिरने की दृष्टि से बाहर चला गया तो हमारे पहले ऐसा होता था कि वो वापस आ गया समझ लो कुछ समय के बाद तो पहले पढ़ाई किया मैंने स्कूल कॉलेज हो गया होने के बाद में वो घूमने चले गए देश से बाहर चले गया तो देश से बाहर चला गया तो ये वापस आता है वापस आने के बाद वो विवाह करने के लिए निश्चय करता है तो उसको कोई कन्या नहीं दे ऐसा तो कन्या नहीं दे वो बोलता है ये तो फल तो चला गया वो तो हमारे इसमें चला गया बाहर चला गया विदेश घूम के आ गया इसलिए उसको नहीं विदेश मतलब फॉरेन जाना जरूरत नहीं वहीं से चले गया होगा तो उसको कन्या नहीं दे अच्छा फिर यदि कन्या देना है विवाह करना है तो फिर उसको प्राश्चित कराएंगे उसका प्राचित है तो विदेश जा के आया है तो उसको सारा प्राचित कराएंगे प्राचित कराने के बाद में फिर वो ठीक ठाक मालूम होगा तब उसको कन्यादान करते नहीं तो विवाह नहीं कराते ऐसा पक्का कुछ लोग अभी भी कह कर्तव्य ब्राह्मण कुलों में ऐसा ही होता है नहीं तो नहीं वो करते क्यों उसका दिमाग बिगड़ गया है या जब घूम के आ गया वो चारों तरफ देखा, वो कहाँ गया होगा क्या क्या किया होगा अब क्या पता है और उसको फिर ये करेंगे तो ये तो कृष्ण आश्रम संभालेगा नहीं वो तो फिर निकल सकता है क्योंकि जिसको घूमने की आदत तो हो गई तो वो कहाँ इधर बैठेगा और उधर घूमने जाएगा तो ऐसा था तो आजकल तो नहीं है लेकिन ऐसा उसका कारण ये था वो बिगड़ जाएगा बिगड़ जाने के बाद में उसको कन्यादान कर दिया तो कन्या को छोड़ करके चला जाएंगे वो फिर परेशानी हो जाएगी और फिर दूसरा विवाह इत्यादि मुश्किल हो जाए, इसीलिए संवत्सर अनाश्रमी रहता है तो उसको एक कृष्ण चांद्रायन करना पड़ेगा उसे प्राचित करके तब उसको बाद, उसके बाद फिर पुनः उसको समाज में लेते हैं समाज में लेकर के फिर शादी विवाह आदि करते हैं जो भी करना करते हैं स्मृतिलिंग का एक कहा प्रत्येकाम टीका में ये श्रुति और स्मृति का अर्थ दिया है तेनेदि ब्रह्मविद पुण्यकृत्ज सच्चा इसका अर्थ है तेन ज्ञान ब्रह्मविदि ब्रह्मविद येदि ग उस ज्ञान मार्ग से ब्रह्मवेता प्राप्त करता है किसको ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म को प्राप्त करता सुण्यम स्वाश्रमोक्त कर्म करोदी पुण्यकृत वो स्वाश्रम विहित कर्मों का भी पालन करता है वो ब्रह्म है इसका मतलब स्वाश्रम विहित कर्मों करता नहीं ऐसा नहीं है वो करता था पहले और अभी भी करता है वो करता रहता है तेजसी परमात्मा आत्मत्वेन वर्ता इति तेजस वो तेजस हो जाता है क्योंकि परमात्मा में आत्म रूप से परमात्मा में स्थित रहता सब कुछ करता हो वो वैसे ही रहता है तत् पुण्यकृत्व यहाँ कहते हैं कि यहाँ आश्रम धर्मों का पालन किया ऐसा कैसा मालूम पड़ता है बोलते हैं इसमें जो पुण्यकृत शब्द आया है ये जो विशेषण ब्रह्म के लिए लगाया इसमें से आश्रमित्व ब्रह्म प्राप्ति हे हृदया श्रेष्ठम सिद्धम इत्यर्थ ये जो आश्रम धर्मों का पालन करना ब्रह्म वेता होने के लिए भी वो पालन करना ही चाहिए ऐसा ये श्रेष्ठ धर्म है ऐसा बताया ऐसा पालन करते हुए आप श्रवण मन निध्यास नदि करेंगे उसका साधन करेंगे तो आपको फल शीघ्र मिलेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। आपको वांछित फल प्राप्त करने के लिए उसका अनुष्ठान आवश्यक है आश्रमित्व से श्रेष्ठत्व स्मार्तम अभी लिंगम आश्रमित्व श्रेष्ठ है इसके लिए स्मार्त लिंग को भी अनुकूल बताते हैं और एक स्मार्त प्रमाण भी दे दिया इस प्रकार से अनाश्रमीना अधिष्ठेयता इत्यादि करके कहा नवमम विधुराधिकरणम इस प्रकार नौवा विधुरा अधिकरण समाप्त हो गया अब दसवां एकादश इत्यादि अधिकरण में आगे यहां से जाके विचार होगा अब आपने कहा कि आश्रम धर्मों का पालन करना ही है। अब किसी को ऐसा है कोई गलती से कोई दूसरे आश्रम में प्रवेश कर दिया अब वो ब्रह्मचारी था उसके बाद में उन्होंने सन्यास में प्रवेश किया जल्दी में संन्यास ले लिया और बाद में पता चला ये सब अध्ययन करने के बाद पता चला कि नहीं आश्रम धर्मों का पालन करना चाहिए अग्निहोत्रादी का पालन करना चाहिए विवाह करना चाहिए माता पिताओं को सेवा करनी चाहिए और ये सब ऐसा भाव आ गया बाद में मतलब वहां जाके फिर यहां मन लग गया ये भी तो करना चाहिए अच्छा है ऐसा सोच करके कई लोगों को होता है बहुत सारे आपको दृष्टान्त मिलेंगे आजकल भी दृष्टान्त में पहले भी था आजकल भी बहुत है वो पहले एकदम संन्यास लेते हैं और इधर भी कई लोग आते हैं तो सीधा संन्यास ही पूछते हैं उसके बीच में कुछ नहीं उनको पहले ही सन्यास चाहिए सन्यास मिलेगा करके पूछते हैं वो भी उनका पूरा कंडीशन हमको मानना है <laughs> वो सारे कंडीशन लगाएंगे हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे वो फिर उपदेश देता है अरे सन्यास सन्यास के लिए क्या नियम है सारा कुछ नियम है आप इतना सारा नियम बता रहे वो तो संन्यास तो हम नियम छोड़ने के लिए कर रहे हैं ऐसे कर रहे तो ऐसा कोई डायरेक्ट सन्यास ले लिया समझ लो उसके बाद में मालूम पड़ा कि ये कुछ होने वाला नहीं क्यों ऐसा ये अधिकारी बना नहीं उसके पास बहुत सारे वासनाएं हैं का वो शुद्धिकरण की आवश्यकता है पवित्रिकरण की आवश्यकता सब कुछ है कुछ नहीं जानता आजमनी भी नहीं जानता शहजादी नेम भी नहीं जानता संन्यास ले लिया तो क्या करेंगे वो तो बिल्कुल फंस जाएंगे ना इधर ना उधर कुछ नहीं होने वाला उसमें तो ऐसे में फिर वो सोचता है कि अब संन्यास छोड़ करके वापस ग्रस्त में चले जाते अब चांस है उम्र है तो वापस चले जाते हैं और फिर नौकरी ढूंढते हैं फिर गृहस्थ आश्रम पालन करते हैं तो वहां के साहब जो कर्म आदि है करके फिर ले लेंगे बाद में संन्यास हो जाएगा ऐसा करके यदि कोई सोचता है क्योंकि इस प्रकार सुनकर सुनकर के किसी के मन में आएगा कि हम वापस जाएंगे तो बोलता है वो तो नहीं होगा अब ये दो अधिकार इसी के विषय में क्या अब बात तो सही है लेकिन एक बार आप गए ऊपर ऊर्धवाश्रमों में ऊर्द्व रेता हो गया तो उसको तो वापस नहीं आना अभी अभी मैंने दृष्टांत दिया खाली वो गांव से देश से थोड़ा बाहर जाता है मतलब अपने इलाके से भी बाहर जाता है तो वापस आने के बाद उसको कन्या नहीं देते हैं तो फिर ये तो कैसे होगा तो इसीलिए अब उसके बारे में बताएंगे इसमें यह बताएंगे देखिए हम ये वेदांत की बात नहीं करते वो वेदांत में बादरायण ऋषि और कर्मकांड में जीविनी ऋषि दोनों का एक ही मत है कि ऐसा तो किसी को नहीं करना चाहिए आगे जाकर के तो वापस नहीं लौटना चाहिए इसलिए आगे चढ़ने के पहले दस बार बीस बार सौ बार सोच लेना चाहिए और अच्छी तरह अपने को भी परीक्षा कर लेना चाहिए और जब गुरुजी के पास जाएंगे गुरु भी परीक्षा करेगा देखेगा कि ये कैसा हो कभी कभी अच्छे होते हैं व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं व्यक्ति बहुत अच्छे होने से संन्यास किया योग्य है ऐसा नहीं है हाँ ये भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि सन्यास में जो परिपक्वता चाहिए और जो मन की स्थिरता चाहिए वो एक अलग चीज होती है व्यक्ति अच्छा होता है बहुत होशियार होते हैं बुद्धिमान होते हैं काम अच्छा करता है पढ़ाई करता है सब कुछ करता है लेकिन संन्यास का योग्य एक अलग ही होता है तो इसलिए योग्य समझ करके ही आगे उनको भेजना है नहीं तो वापस लाने का नहीं वापस लाने से उनको समाज से भी बाहर करना है मंगलकारियों से बाहर करना है अब सारे का प्रमाण देंगे। ये हो नहीं सकता इसलिए अब जो जिस स्थिति में है उसको ठीक से समझो और फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ो अब योग्य होने के बाद आपको आगे बढ़ना है अब जो आपको देखे हैं आप जाने हैं और गुरु लोग जानते हैं अधिकार दे देते हैं तो आप आगे जा सकते हैं अन्यथा नहीं जा सकते क्योंकि ये प्रासंगिक यहां आ गया अब बोल दिया कि आश्रम धर्मों को करना चाहिए अब आगे चला गया फिर सोचता अरे अब वो सब करना था वो किया है नहीं फिर वापस जाओ ऐसा करके फिर वापस जाते ऐसा किया हमारे सामने किसी ने किया ऐसे है वो उनको क्या है पहले सन्यास ले लिया सन्यास लेने के बाद में उनकी इच्छा हो गई कि हम वो दीक्षा लेंगे ये दीक्षा लेंगे आज कल ये श्रीविद्या मंत्र के दीक्षा लेते हैं कोई तांद्रिका आया तान्द्रिका ने आकर के कहा कि आपको हम दीक्षा देंगे दशा विद्या का क्या कुछ उपासना का कुछ तो चुप करके वो उनको हो गया मैंने आप उपासना करेंगे तो हमको ये मिलेगा वो मिलेगा इसे मिलेगा आसक्ति हो गई तो वो संन्यास वस्त्र क्योंकि उसमें दीक्षा लेते समय सन्यास वस्त्र से होगा नहीं वो तो दीक्षा लेने का तो उनको सफेद वस्त्र पहनना पड़ेगा फिर ये सब करना पड़ेगा वो सब करके फिर वो जो जिसने भी दीक्षा दी है वो हमको तो बाद में पता चला वो पता चलने से, से हम लोग रोकने वाला था लेकिन नहीं होगा बाद में पता चला तो दीक्षा दी उसने ये जो भी नियम कहा ये एक नहीं दो तीन लोग साथ में थे सब तैयार हो गए सब जवान जवान थे और तैयार हो गया तैयार होके ये रात में सब कपड़ा निकाले मतलब सन्यास कपड़ा निकाल दिया निकालने के बाद गेरू कपड़ा जो भी पहना हुआ था एक दृष्टिक था दो साधु थे निकाल के फिर उन्होंने सफेद कपड़ा पहन के रात में दीक्षा कर्म जो भी उनका कर्मकांड तांत्रिक मांत्रिक सब हो गया होने के बाद में सुबह वापस वो कपड़ा फैन लिया वो ऐसा उन्होंने बताया कोई बात नहीं वापस आप पहन सकते लेकिन इस समय नहीं पहन सकते तो जनयू जो त्याग दिया था सन्यास में वो भी दोबारा पहना सब कुछ दोबारा पहन के क्या कितना उठ पड़ा को कोई मतलब कोई सेंस कॉमन सेंस भी नहीं है कुछ भी नहीं है कि इनको कैसे हम धर्म में और ये कैसे धर्म के अधिकारी हो सकते और ऐसे किया और करके वापस में सब पहन लिया सब कुछ हो गया और बाद में किसी ने हमको बताया कि ये अब कैसे मुंडन तो हम लोग पूर्णिमा के दिन करते हैं ऐसा तो ये मुंडन किया हुआ ऐसे ऐसे कह रहे ये रात में क्या हो गया अचानक सब लोग तीनों मिल गया ऐसे क्या किया सबको संगा हो गई थी संगा हो गया तो फिर बुला करके उनको पूछताछ की पूछताछ किया तो बोले कि ये नहीं नहीं ये आ गया आप लोग उच्च दीक्षा लेने के लिए ये सब किया तो तब बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा उन्होंने किया तो कितना गलत काम है ये क्यों होता है क्योंकि उनको जानकारी नहीं उनको लगता है कि वो भी अच्छा है अब अच्छा है तो हमें करना चाहिए अच्छा है तो आपको करना चाहिए ऐसा नहीं है अच्छा तो बहुत कुछ होता है तो पहले आपको सोचना चाहिए कि एक आप किस स्थिति में है उस स्थिति में रह करके आप क्या कर सकता है उतना ही आप कर सकते हैं आगे सूत्र में कहेंगे यम हम प्रतिविधि जिसके प्रति जो कहा गया वो उसका धर्म होता है ऐसा नहीं की जो आपको अच्छा लगता है वो आपका धर्म है ऐसा कदा भी नहीं सोचना चाहिए ये वाक्य आगे याद है अधिकरण में आने वाला है योगी हम प्रतिविधी धर्म ये सब भाषिकार का जो है महावाक्य है इस प्रकार से चिंतन करके आपको निश्चय करके करना चाहिए इस विषय में आगे ये दो अधिकरण है अधिकारिक अधिकरण उसके बाद उ अधिकरण भी आएगा ये दो तीन अधिकरण इसी विषय पर ओम पोर्मत पोर्नमितम पूर्णस्य पूर्णसूर्णमाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शा शांति शां सुब्रमराज